शो विज्ञान धर्म और कला इटॉक के वन लुधियाना इंडिया डिसकोर्स नंबर फोर धर्म के संबंध में थोड़ी सी बातें करने को मुझे कहा गया लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि धर्म के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं धर्म को जाना तो जा सकता है कहा नहीं जा सकता इसलिए एक बहुत विरोधाभा की बात आपसे कहना चाहूंगा सबसे पहले और वो ये कि जो भी कहा जा सकता है वो धर्म नहीं होता जो धर्म है वो कहा नहीं जा सकता जीवन में जितनी गहरी अनुभूतियां वह कोई गीत कही नहीं जा सकती जीवन में जो बहुत छुट है उस संबंध में ही हम बातचीत कर पाते हैं जो गहरा है वो बात के बाहर छूट जाता है रविंद्रनाथ मर रहे थे मृत्यु की सै पर थे उन्होंने अपने जीवन में छह गीत लिखे और समझा जाता है कि दुनिया में किसी कवि ने इतने अद्भुत और इतने ज्यादा गीत कभी नहीं लिखे अंग्रेजी कवि इस को महाकवि कहा जाता है उसके केवल दो हजार गीत और रविन्द्रनाथ के छह हजार गीत हैं तो एक व्यक्ति उनसे मिलने आया था उसने रविनाथ को कहा कि आप तो जो भी जीवन में पाना था पा लिए हैं जो गाना था गालिये हैं जो कहना था कह चुके हैं आप तो बड़ी शांति से विदा ले सकते हैं तो रविन्द्रनाथ रोने लगे और रविन्द्रनाथ ने कहा कि गलत कह रहे हैं जो मुझे कहना था अभी कर कह पाया जो मुझे गाना था अभी कहां कहा गा पाया अभी तो केवल साज बिठा पाया था और जाने का समय आ गया जो कहना का वो भीतर ही रह गया और परमात्मा से इधर मैं रोज कह रहा हूँ की ये क्या मजाक है अब जबकि मैं कुछ कहने की चेष्टा करने में सफल हो रहा था तब मुझे विदा होना पड़ता है तो, तो आदमी ने पूछा, जो आपने गाया, इतने नीत लिखे रविन्द्रनाथ ने कहा गाने के पहले सोचता था कि कुछ कह पाऊंगा गाने के बाद पता चला शब्द बाहर चले गए लेकिन अर्थ भीतर ही रह गया वो जो करना चाहता था वो मेरे हृदय में ही रह गया करीब करीब जिन्होंने भी सत्य को सौंदर्य को परमात्मा को जाना है उन सबकी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि उसे कहना असंभव है आदमी के पास जो भाषा है बहुत कमजोर है और आदमी की भाषा बाजार के काम में आ जाती थी काम चलाओ जिंदगी के काम में आ जाती थी लेकिन जैसे ही किसी गहरे स्रोत को छूने की कोशिश की जाए वैसे ही कठिन हो जाता है अगर हम किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम के क्षण में बोलना बंद हो जाता है प्रेमी ने कितना ही सोचा हो कि ये कहूंगा ये कहूंगा जब वो प्रेमी के पास पहुंचे प्रेमसी के पास पहुंचे मित्र के पास पहुंचे माँ के पास पहुंचे जिसने उसने प्रेम किया है उसके पास जाके मौन हो जाता है शब्द तो काम नहीं करते चुप रह जाना पड़ता है ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जगत में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो चुप रह के साधारण से प्रेम में भी चुप रहना पड़ता है क्योंकि प्रेम का अनुभव इतना गहरा है कि शब्दों में डालना कठिन हो जाता है तो परमात्मा का अनुभव तो बहुत गहरा है उसे शब्दों में डालने का तो कोई उपाय नहीं बहुत अद्भुत संत हुआ है लाउस से अस्सी वर्ष का हो गया था तब तक तो उसने कुछ लिखा नहीं था लोग कहते थे कि अपना अनुभव लिख जाओ तो लाउस से हंस के टाल देता था वो कहता था कि अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई फिर तो उसके अंतिम क्षण आ गए और लोगों ने कहा अब तो लिख के छोड़ ही जाओ क्योंकि तुम्हारा अनुभव कहीं खो ना जाए तो लाउस से ने कहा कि कैसे कहू जिंदगी भर कोशिश की जब भी कहने की कोशिश करता हूं तो जो कहना चाहता हूं वो तो पीछे छूट जाता है, और जो बिल्कुल नहीं कहना चाहता वो शब्दों से निकल जाता है लेकिन लोग तो उसने एक किताब लिखी उस किताब का नाम है ताओ ते उस किताब में पहली बात ही उसने ये लिखी कि सबसे पहले मैं ये निवेदन कर दू की जो भी मैं कहूंगा उसे पकड़ के मत बैठ जाना क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाऊंगा उसने पहली भूमिका में ये बात कि जैसे मैं चांद को अंगुली से बताऊंगी और, और समझने की यही चांद है शब्द इशारा कर सकते हैं सत्य को कह नहीं पाते लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेते हैं जैसे मैंने अंगली बताई और मेरे को कोई पकड़ने और समझने की यही चांद है अंगुली चांद और जहां चांद है वहां से अंगुली का कोई संबंध नहीं और अगर चांद को देखना हो तो अंगुली को भूल जाना पड़े लेकिन अंगलियां पकड़ ली जाती हैं हिंदू है मुसलमान है ईसाई है सिख ये सब चांद को छोड़कर अंगुली पकड़े हुए लोगों के नाम किसी ने नानक की अंगुली पकड़ ली है तो वो सिख थे और किसी ने कृष्ण की अंगली पकड़ ली है तो वो हिंदू थे और किसी ने क्राइस्ट की अंगली पकड़ ली तो वो ईसाई है लेकिन चांद तो कि अंगलियां बहुत हो सकती है चाहे क्राइस्ट की अंगली होती चाहे नानक की और चाहे कृष्ण की और चाहे बुद्ध की चाहे महावीर की अंगलियां हजार हो सकती है लाख हो सकती है लेकिन चांद एक धर्म एक है लेकिन धर्म एक दिखाई नहीं पड़ता बहुत धर्म दिखाई पड़ते हैं इसलिए मैं कहता हूं उंगलियां पकड़ ली गई है इसलिए बहुत धर्म अगर चांद ले रहा जाए तो एक ही धर्म रह जाएगा बहुत धर्म नहीं रह जाएंगे सत्य बहुत हो नहीं सकते असत्य बहुत हो सकते हैं। अगर मैं असत्य बोलूं तो बहुत विकल्प है बहुत अल्टनेटिव है लेकिन अगर मैं सत्य बोलूं तो कोई विकल्प नहीं सत्य एक ही होता है असत्य बहुत हो सकते हैं। और धर्म तो परम सत्य है वो जो अल्टीमेट क्रथ है धर्म का उससे संबंधित इसलिए बहुत धर्म नहीं बोल सकते धर्म तो के संबंध में बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता इशारे किए जा सकते हैं और खतरा ये इशारे पकड़ने लिए जाए अने इशारे छोड़ने ही होंगे इसलिए जिस आदमी को धर्म तक जाना हो उसे शास्त्र छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि शास्त्र इशारे और जिसे धर्म तक जाना हो उसे गुरु छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि गुरु इशारे और जिसे धर्म तक जाना हो उसे संप्रदाय छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि तो सब संप्रदाय इशारे है धर्म तक जिसे जाना हो उसे सब इशारे छोड़ देने पड़ते हैं और आंख वहां उठानी पड़ती है जहां चांद वहां कोई इशारा नहीं तो पहली बात तो ये ठीक से समझ लेनी जरूरी है कि आदमी इशारों को पकड़े हुए है इशारों में बहुत उपद्रव पैदा कर दिया है इशारों की वजह से हम डर और जितना हम लड़ते हैं उतने ही जीवन में धर्म का आना मुश्किल का जाता नहीं हो सकता तो उस चित्त में है परमात्मा तो उस द्वार पर आता है जहाँ सब संघर्ष बंद हो गया जहाँ सन्नाटा है जहा शांति लेकिन हिंदू के दरवाजे पर शांति नहीं हो सकती मुसलमान के दरवाजे पर शांति नहीं हो सकती वहां झगड़ा जारी रहेगा अहमदाबाद था पहले खान अब्दुल खान वहां थे वहां दंगा हो गया था तो खान अब्दु खान अब्दुल ने वहां लोगों को समझाया मुसलमानों को मुसलमान होना चाहिए हिंदुओं को कहा कि तुम्हें सच्चा हिंदू होना चाहिए उसके पीछे जयप्रकाश वहां थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं हिंदू और मुझे हिंदू होने पर गौरव पीछे में गया तो मुझे बहुत हैरानी की बातें है मालूम पड़ी मैंने लोग उनसे कहा कच्चे मुसलमान मुसीबत डालते कच्चे हिंदू तो इतनी मुसीबत डालते हैं अगर सच्चे और पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान हो जाए तो मुसीबत हजार गुनी बढ़ जाएगी कि कम होने वाली नहीं नहीं सवाल मुसलमान के पक्के मुसलमान होने का नहीं सवाल पक्का हिंदू का नहीं हिंदू के हिंदू मिट जाने का है मुसलमान के मुसलमान मिट जाने का है पीछे हिंदू मुसलमान मिट जाने के बाद जो बाकी रह जाएगा वो धार्मिक आदमी हो सकता है पक्का आदमी नहीं पक्का हिंदू नहीं पक्का मुसलमान नहीं ये पक्की खोले मिट जानी चाहिए और भीतर जो जो आदमी है सीधा और साफ जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं जो हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ नहीं वो आदमी धार्मिक हो सकता है अगर परमात्मा से किसी को मिलने जाना हो तो हिंदू की हैसियत नहीं जा सकता इशारे हैं और इशारों को जो पकड़ लेगा वो चांद तक नहीं जा सकता लेकिन हमें बड़ी भूल चलती है बड़ी भ्रांति चलती है और हमारी सारी कोशिश जिंदगी में ये होती है हम हो कि हम पक्के हिंदू को जाए पक्के मुसलमान हो जाए लेकिन पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान होने का को कोई सवाल नहीं धार्मिक होने से हिंदू मुसलमान होने का कोई संबंध नहीं धार्मिक होना एक अलग ही डायमेंशन है एक अलग ही आयाम एक अलग ही यात्रा है उस यात्रा पर जब कोई निकलता है तो सब मंदिर सब मस्जिद सब गिरजे सब गुरुद्वारे सब उस एवं के ही मंदिर और मस्जिद हो जाते हैं लेकिन हमारी बड़ी तकलीफ है हमारी बड़ी कठिनाई ये है कि जब भी दुनिया में ऐसे धर्म को हो जाती। एक फकीर था फरीद, तो वो यात्रा पर निकला हुआ कबीर का आश्रम रास्ते में पड़ता था तो फरीद के साथियों ने कहा अच्छा होगा कि कबीर के आश्रम में दो दिन मेहमान हो जाए तुम दोनों की बातें होंगी तो हमें बहुत आनंद होगा फरीद ने कहा रुकेंगे जरूर लेकिन बातें से आयी हो तुम बात क्या होगी कबीर को भी लोगों ने कहा उनके आश्रम के की फरीद निकलने वाला है अच्छा हो कि हम रोक लें उसे मेहमान बना लें दो दिन यहां रुके आप दोनों की बातें होंगी तो हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो जाएगी कबीर बहुत हंसने लगे उन्होंने कहा बातें से आयी हो गबरा गए और कबीर में तो फरीद दृष्टि भी गबरा गए दो दिन में तो बहुत कूप पैदा हो गई और दो दिन बाद जब विदा किया तो जैसे ही कबीर और फरीद अलग हुए कबीर के शिष्यों ने कबीर को पकड़ लिया फरीब के तो उपाय नहीं अगर फरीद ना जानता होता तो हम कह के भी समझाने की कोशिश करते लेकिन वो भी जानता है इसलिए कहने की कोई भी जरूरत नहीं फरीद ने कहा तो फरीदने का जो बोलता वो ना समझ होता है क्योंकि दुनिया में बोलने का उपाय नहीं वहां केवल तो प्रवेश करते हैं जो चुप हो जाते लेकिन फरीद के का तो बोलते हैं तो फरीद में, का में बोलता हूं। इस आशा में बोलता हूं कि किसी दिन बोलने सुन के तुम थक जाओगे थक जाओगे और बोलना भी छोड़ दोगे बातचीत सुनते सुनते शब्द सुनते सुनते मौन हो जाओगे इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम नहीं जान तुम शब्द भी नहीं समझ पाते तो मौन कैसे समझ पाओगे लेकिन कभी जानते हैं उनसे बोलने का कोई अर्थ नहीं आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी जाना है जो जाना है उसे नहीं कहा जा सका लेकिन इशारे उन्होंने बताने की कोशिश की है उन्होंने कुछ इशारे किए हैं वो इशारों से बड़ी गलती हो गई है क्योंकि इशारों से हम वही समझ सकते हैं जो हम जानते हैं अगर गीता आप पढ़ेंगे तो आप वही समझ पाएंगे गीता में वो नहीं जो कृष्ण ने कहा है वो जो आप समझ सकते हैं अगर आप नानक की वाणी पढ़ेंगे तो आप वही समझ पाएंगे जो नानक ने कहा है क्योंकि उसे समझने के लिए जो नानक ने कहा है नानक की भाव दशा में होना जरूरी आप वही समझ पाएंगे जो आप समझ सकते हैं इसलिए तो इतना विवाद चलता है गीता पर हजार टीकाएं हजार आदमी हजार मतलब निकालते कि गीता में ये मतलब है गीता में ये मतलब है भी विवाद भी करते कि तुम गलत हो और हमारा मतलब सही है अब कृष्ण का दिमाग खराब नहीं था तो उनकी एक ही बात में हजार मतलब हो कृष्ण का दिमाग तो बहुत साफ था उन्होंने तो जो कहा उसका मतलब एक ही लेकिन वो मतलब कृष्ण को पता टीका करने वाले को कमेंटेटर को उसका कुछ पता नहीं वो तो अपना मतलब डाल रहा है जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उसमें से मतलब निकालते नहीं उसमें से शब्द लेते हैं अर्थ अपना डालते हैं। मीनिंग सदा हमारा होता है शब्द किताब के होते हैं, अर्थ हमारा होता है बुद्ध एक रात बोल रहे थे जब भी बोलते थे तो बोलने के अंत में उनके भिक्षु उनके सन्यासी उनके साथ होते थे उन लोग वो थे अब बात पूरी हो गई अब तुम असली काम में लग जाओ ये रोज की बात थी बुद्ध के भिक्षु जानते थे कि असली काम क्या है जब बुद्ध बोल चुकते तो असली काम का मतलब था कि अब प्रार्थना में ध्यान में लीन हो जाओ समाधि में डूब जाओ उस रात एक चोर भी आया हुआ जब बुद्ध बोल चुके और उन्होंने कहा कि अब तुम रात के अपने काम में लग जाओ उस चोरने का बहुत रात हो गई मैं जाऊं चोरी पर निकलू उस रात एक वैश्य भी सुनने आई थी जब बुद्ध ने कहा रात के अपने काम में लग जाओ तो भिक्षु समाधि के लिए चले गए वैश्य अपनी दुकान खोलने चली गई ने एक ही बात कही कि चोर ने अपना मतलब लिया रश्य ने अपना मतलब लिया भिक्षुओं ने अपना मतलब लिया आप भी वहां होते मैं भी वहां होता हम भी अपना मतलब लेते मतलब सदा हमारे जो सारा उपद्रव पैदा हो गया है वो इसलिए पैदा हो गया है कि शास्त्र में शब्द है अर्थ हम अपने डाल देते शास्त्र से कोई कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाता शास्त्र पकड़ के हम अपने ही आसपास घूमते रह जाते अगर सत्य तक किसी को जाना है तो उसे अपने अर्थ डालने की प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ेगी चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही देखना पड़ेगा कुछ अर्थ मत डाले अगर हम एक क्षण को भी जगत को पूरी आंख खोल के देख ले और कोई अर्थ ना डाले तो हम परमात्मा को अभी और यहाँ भी देख ले सकते लेकिन हम नहीं देख पाते कोई आ रहा है तो मैं कहता हूं कि मेरी पत्नी आ रही है मैंने अर्थ डाल दिया मैं कहता हूँ मेरा मित्र आ रहा है मैंने अर्थ डाल दिया मैं कहता हूँ मेरा शत्रु आ रहा है मैंने अर्थ डाल दिया अगर हम हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसमें कोई अर्थ ना डालें और जैसा है जो है उसको वैसा ही जान ले तो बड़े हैरानी की घटना घट गट जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कोई अर्थ नहीं डालता तब जो दिखाई पड़ता है वो परमात्मा है तब एक वृक्ष में भी परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, तब एक फूल में भी तब सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर में भी लेकिन हमें वो नहीं दिखाई पाता। हम अर्थ डालने के लिए आदि हो गए इसलिए हम अगर परमात्मा को भी खोजने जाते हैं तो हम एक मूर्ति बना लेते हैं और अपना अर्थ डाल देते हैं कि ये रहा परमात्मा मूर्ति क्या है हमें मतलब नहीं हम अपना अर्थ डाल देते हैं कि ये रहा परमात्मा वहां भी हम अपने ही अर्थ डालते रहते हैं वहां भी जो है उसे हम नहीं देखते मैंने सुना जापान में एक फकीर हुआ है वो मंदिर में छड़ा हुआ था बुद्ध मंदिर का राख सर्द थी और बहुत सर्दी लग रही थी उस फकीर को वो अंदर उठकर गया उसने देखा भगवान रुद्र की तीन मूर्तियां लगनी की मूर्तियां रखी है वो एक मूर्ति उठा लाया आग जला के तापने लगा पुजारी को मंदिर में आग जली हुई मालूम पड़ी पुजारी भागा हुआ आया उसने कही क्या कर रहे हो मंदिर में आग लेकिन आग ही नहीं थी वहां तो भगवान चल रहे तब तो पुजारी पागल हो गया लेकिन वो मूर्ति तो राख हो चुकी थी उस पुजारी ने तुमने क्या किया है? तुम आदमी पागल तो नहीं हो तुमने भगवान की बहुत तो उस फकीर ने पास में पड़ी हुई लकड़ी उठाकर उस राग को उस पूछा ये क्या कर रहे हो तो उसने कहा मैं भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं तो उस पुजारी ने कहा तो तुम निपट पागल हो लकड़ी की मूर्ति तो में नहीं अस्थियां होती तो उस फकीर ने कहा राग बोश कर दे और दो मूर्तियां और पीछे बाकी है वो भी उठलाओ उनको भी जला के हम ताप लें क्योंकि तुम खुद ही कहते हो कि लकड़ी की मूर्ति में कहीं अस्थियां होती हैं तो तुम जानते हो तो कि लकड़ी की मूर्ति और मानते हो कि भगवान जानते हो कि लकड़ी है मानते हो कि भगवान है वो मानना तुम्हारा डाला हुआ है पुजारी ने तो फकीर को मंदिर में बाहर दिखा दिया सुबह जब द्वार खोला तो वो फकीर जो रात मंदिर में भगवान की मूर्ति को जला के गया था। वो सामने नील का पत्थर लगा है उस नील के पत्थर को तो दो तो रखे हाथ जोड़े बैठा हुआ है तब तो उस पुजारी ने कहा आदमी निश्चित ही पागल है उसे जाके हिलाया और कहा ये क्या कर रहे हो भगवान की मूर्ति को तो जला डाला और इस साधारण से नील के पत्थर को हाथ जोड़कर बैठ हो फिर फकीर ने कहा मैं यही जांचने के लिए रात तुम्हारी मूर्ति में आग लगा दिया था कि भगवान तुम्हें दिखाई पड़ा है और यही जांचने के लिए अब पत्थर के सामने हाथ जोड़ कर बैठा हु तुम्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता अगर भगवान दिखाई पड़ेगा तो तभी जब हम अपने मीनिंग जिंदगी के ऊपर इम्पोस्ट न करें जिंदगी के ऊपर थोपे हम उसका मतलब थोप दिए हम जिंदगी में वही देख रहे हैं जो हमें देखना है हम वही देख रहे हैं जो है नास्तिक देख लेता है कि भगवान नहीं वो भी एक अर्थ रहा है आस्तिक देख लेता है कि भगवान है वो भी एक अर्थ रहा है धार्मिक आदमी बिल्कुल तीसरे तरह का आदमी जो कोई अर्थ नहीं थोकता जो कहता है कि मैं अपनी तरफ से जिंदगी में कुछ देख लेना मैं खाली खड़ा हो जाऊंगा और जिंदगी जैसी है उसको वैसा ही जान जो व्यक्ति जिंदगी जैसी है उसको वैसा ही जानने को तैयार है वो तत्काल धर्म के तत्व को जानने में समर्थ हो जाता है लेकिन बहुत कठिन हमने इतने धोखे दिए हैं हमने सब चीजों को सब चीजों को जैसी है वैसा जानने से बदल दिया है मैं, मैं देखता हूं एक आदमी मंदिर में मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा है वो कहता है ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं और अगर हम उसका हृदय फाड़ सके तो उसके हृदय के भीतर प्रार्थना बिल्कुल न मिलेगी हो सकता है भय मिल जाए फिर मिल जाए और घुटने टेकने का कोई संबंध प्रार्थना से है भी नहीं भयनीत आदमी घुटने टेके हुए हाथ जोड़े हुए भय है भीतर लेकर वो कह रहा है कि प्रार्थना है भय के ऊपर प्रार्थना का अर्थ ठोक रहा है हमने सब चीजें बदल दी हमने सब चीजों पर नए नाम लगा दिए गुलाब का जो फूल है वो गुलाब का फूल नहीं है गुलाब के फूल को कुछ भी पता नहीं है कि मैं गुलाब का फूल लेकिन हमने एक शब्द थोप दिया है कि ये रहा गुलाब का फूल बस इस शब्द के साथ हम जी रहे गुलाब के फूल में जो छिपा है उसे हमने कभी भी नहीं देखा जिंदगी में जो छिपा है उससे हम बच गए चूक गए उससे हम चुप चुपते ही रहेंगे क्योंकि हम कुछ देखने की कोशिश करते रहेंगे मैंने एक घटना सुनी है मैंने सुना है एक एक गांव गांव में बोलने गया था। उस के लोगों को समझा रहा है, थोड़े से लोग सुनने भी आए थे, कुछ स्त्री के साथ उसका बेटा छोटा बेटा भी आए। उस बेटे ने बीच में खड़ा होकर अपनी मां से खड़के मुझे पेशाप लगी तो सारे लोग हंसने लगे और उस बेटे की तरफ देखने लगे सभा समाप्त हो जाने पर संन्यासी ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और कहा कि अपने बेटे को समझा दो अगर कभी भीड़ में समूह में समाज में ऐसा भी तो सीधा नहीं कह देना चाहिए की पेशाब लगी है कुछ और कह सकता है तो उसकी उस स्त्री ने पूछा कि क्या करें? तो संन्यासी ने कहा कि कोई भी कोड बना लेना चाहिए जैसे की बच्चा कह सकता है कि माँ मुझे गाना गाना तो तुम समझ जाओगी और बाकी कोई नहीं समझ पाएगा बात खत्म हो गई माँ ने अपने बेटे को सिखा दिया कि जब वो भी छाप लगे तो कहना कि गाना गाना साल भर बाद वो सन्यासी उस स्त्री के घर में मांग हुआ उस स्त्री को पड़ोसों के वो दादी थी वो वहां गई और अपने बेटे को सन्यासी के पास के कि आप थोड़ा ध्यान रख ले कोई बारह बजे होंगे रात उस बेटे ने सन्यासी को हिलाया और उसने कहा स्वामी जी मुझे गाना गाना तुम तो स्वामी ने कहा कि आधी रात को कोई गाना गाया जाता है चुपचाप सो जाओ लड़का बुढ़कर चुप रहा उसने फिर कहा कि नहीं स्वामी जी चुपचाप नहीं सोया जा सकता गाना गाना नहीं पड़ेगा उस स्वामी ने कहा कैसा पागल लड़का है आधी रात को कोई गाना गाता है सुबह गा लेना उस लड़के ने कहा सुबह फिर से गाएंगे लेकिन अभी भी गाना है स्वामी ने कहा कि कहा की मुसीबत इसलिए मेरे पास छोड़ गई दिन भर का थक्का माना वो मुझे सोना है और तुझे तो गाना गाना है चुपचाप सो जाओ गर्ब मत करो तो फिर कैसे चुपचाप सो बोल दे फिर स्वामी जी को कि नहीं सकता है चुपचाप सोना असंभव है गानों गाना, गाना ही पड़ेगा तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं मानते हो तो धीरे धीरे कानून भुन गुनगुना लो हमने जिंदगी में भी जो जैसा है उसको वैसा न जान के कोड बनाए लोग हम कुछ और कह रहे हैं हमने पूरी जिंदगी को फॉल्सिफाई किया हुआ है ये जो जिंदगी का तथ्य है जिंदगी का जो सत्य है उसे हमने फॉल्सिफाई किया हुआ है हम कुछ कुछ नाम दे रहे हैं और नाम दे, दे के हमने सब मुसीबत खड़ी कर ली है नाम देने की वजह से जो है वो दिखाई नहीं पड़ता जो नहीं है वो पकड़ में आता है है तो परमात्मा खास नाम देने की प्रक्रिया से अधिक टेक्निक ऑफ नीमिंग उससे अगर हम बच सके तो परमात्मा हमें तत्काल दिखाई पड़ जाए लेकिन बिना नाम दिए हम नहीं रह सकते फूल होगा तो हम कहेंगे गुलाब आदमी होगा तो हम कहेंगे हिंदू है मुसलमान है किताब होगी तो हम कहेंगे पवित्र है अपवित्र है हम बिना नाम दिए जिंदगी को देखने को राजी नहीं है और इसलिए परमात्मा जो कि अनाम से हमसे जाता है क्योंकि हम बिना नाम दिए नहीं हम तो परमात्मा को भी नाम दे दिए कोई कहता है उसका नाम राम तो राम दशरथ के बेटे का नाम परमात्मा का नाम नहीं है और राम बहुत प्यारे आदमी थे लेकिन उनका नाम परमात्मा का नाम, था नाम, था नाम नहीं कोई तो कहता उसका नाम अल्लाह कोई कहता उसके का नाम कुछ और है ओम है ब्रह्म है ईश्वर है हजार नाम हमने दे दिए हम परमात्मा जिसका हमें पता भी नहीं है उसको भी नाम दे दिए और एक आदमी बैठ के राम राम जपता है और वो सोचता है कि परमात्मा मिल जाए और जिसका कोई नाम नहीं है वो राम राम जपने से कैसे मिल जाए वो कभी नहीं मिलेगा हाँ ऐसे राम राम जपने में जिंदगी खराब हो सकती समय व्यतीत हो सकता मैंने एक गाँव में गया तो उस गांव में एक मंदिर बनाया है उस मंदिर में हजारों किताबें रखी हैं, और एक एक किताब में लाखों बार राम राम लिखा हुआ है और उस मंदिर में एक ही काम है कोई सौ आदमी दिन रात बैठ के राम राम लिखते रहते और उस मंदिर के वक्त सारे हिंदुस्तान में वो जगह जगह से कोठियां भर भर के राम राम राम राम लिख उस मंदिर को भेजते रहते वहाँ एक लाइब्रेरी खड़ी हो रही उस मंदिर को जो संभालते उन्होंने मुझे कहा आपको पता है अर वो नाम आ चुके किताबें भर गई अब हमारे पास जगह नहीं अब हमें नया मंदिर बनाना पड़ेगा इतना धर्म का प्रचार हो रहा है कि लोग राम राम लिख लिख के बेच रहे हैं मैंने कहा धर्म का प्रचार हो रहा है कि पागल का प्रचार हो रहा है ये किताबें इतनी बच्चों को काम आ सकती है ये किताबे खराब हो गया लेकिन राम राम दोहराने वाला सोच रहा है मैं परमात्मा को पालूंगा परमात्मा का कोई भी नाम नहीं राम राम दोहराने से तो मिलेगा ही नहीं हमें जिंदगी में जो नाम देने की आदत पड़ गई है उसे भी छोड़ देना पड़ेगा हमें बिना नाम की चीजों को देखना पड़ेगा इसका थोड़ा प्रयोग करेंगे तो बहुत नया अनुभव होगा कभी बगीचे से निकले में फूल को नाम न दें, बस खड़े हो जाए फूल के पास मन तो कहेगा कि चुमेगी है मन तो कहेगा गुलाब मन तो कहेगा जूही है लेकिन मन को कहना कि नाम देना ही नहीं क्योंकि जूही को कुछ पता ही नहीं कि उसका नाम क्या है जूही का कोई भी नाम नहीं है गुलाब का भी कोई नाम नहीं है सूरज का कोई नाम है चांदारों का कोई नाम है हम भी बिना नाम से पैदा हुए हैं लेकिन हमने अपने को भी नाम दिया हुआ है और उसी दिन से धोखा शुरू हो गया एक आदमी पैदा होता है हम कहते हैं तुम्हारा नाम राम हुआ अब वो जिंदगी भर यही समझेगा कि मैं राम और अगर तो कोई राम को गाली दे देगा तो लड़ने को खड़ा हो जाए लेकिन नाम कोई आदमी लेके पैदा हो जाए हम सब बिना नाम के पैदा होते जिंदगी अनाम सत्य का कोई नाम नहीं लेकिन हमारे मन की आदत नाम लेने की बिना नाम के हम मानने को राजी नहीं अगर एक आदमी हमें मिल जाए और वो कि मेरा वो कोई नाम नहीं है तो हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब लेकिन वो ठीक कह दिमाग हमारा खराब नाम किसका है मेरे मित्र ने वो ट्रेन में सिर पड़े डॉक्टर ने सिर चोट लग गई और सब भूल गए अपना नाम भी भूल गए अभी मैं उन्हें देखने गया तो मुझे पहचाने नहीं मैंने उनसे कहा कि पहचाने नहीं उन्होंने आप उन्होंने कहा को कैसे पहचाने अपने को पहचानना मुश्किल हो गए मैं कौन हूं यही मुझे पता नहीं उनके पिता ने वो कान काम बताया कि आपको फिक्र न करें उनका दिमाग खराब हो गया मैंने उनसे पिता से कहा आपको पता है कि आपको लड़के को कर रहे दिमाग खराब हो गया है आपको पता है आप कहो हमको मुझे पता नहीं मुझे मेरा नाम पता है उसको उसका नाम भी पता नहीं था गिनने भी सब तो खराब हो गया लेकिन नाम सुन नाम नहीं लेकिन हमें सब तरफ नाम दे दिए और आदमी खो गया है शब्दों में नामों में अगर आदमी को ऊपर उठना हो इस सबके तो उसे नाम देने की आदत छोड़नी पड़े। चीजों को देखने की आदत शुरू करनी चाहिए नाम देने की आदत बंद करनी चाहिए अगर एक घंटे भी चौबीस घंटे में हम बिना नाम दे जी सके तो जिंदगी में एक नया द्वार खुल जाएगा जहां से परमात्मा प्रवेश होता है क्योंकि तो उसका कोई नाम नहीं अगर एक घंटे भी हम रह सकें नाम नहीं देंगे शब्द नहीं बनाएंगे एक घंटे भी अगर हम बिना सोचे रह सके जो तो कि ध्यान रहे जब हम नाम ना देंगे सपना बनाएंगे तो विचार बंद हो जाएगा विचार की प्रक्रिया नाम देने की प्रक्रिया विचार टूट जाएगा समाप्त हो जाएगा और जहां विचार बंद होता है समाप्त होता है वही में वो द्वार खुलता है जो परमात्मा का द्वार निरविचार में उसका द्वार खुलता है थॉटलेसनेस में जहां कोई विचार नहीं है वहां भीतर चला आता है लेकिन हम तो विचार से भरे हुए हैं हम 24 घंटे विचार में डूबे हुए हैं शब्द और शब्द और शब्द हमारे मस्जिद में शब्द घूम रहे हैं? अगर हम एक दरवाजा बंद करके कोने में बैठ जाएं और हमारे मन में जो शब्द घूम रहे हैं उन्हें कागज पर लिख लें, तो हम अपने सभी मित्र को भी बताने को राजी न होंगे वो कागज क्योंकि वो कागज क्या मैं पागल हूँ ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा है दिमाग में मक्खियों की तरह शब्द चक्कर लगा रहे हैं दिमाग पूरे समय शब्दों से भरा हुआ है वो कभी खाली नहीं हो रहा और शब्द जब तक भरे रहेंगे तब तक तब तक, तक, तक वो नहीं आ सकेगा जो शब्दों के बाहर इसलिए दूसरी बात धर्म के संबंध में आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि निर्विचार होने की कला सीखनी पड़ेगी तो हम धर्म से संबंधित हो सकते लेकिन हम तो सब तरफ से चुप होने की तो होने की कला सीखनी पड़ेगी भीतर भी भी बाहर भी। उस में ही उसके पैरों आवाज सुनाई पड़ती है लेकिन इतने शोरगुल से भरे अगर बैंड बाजे बजाता हुआ भी परमात्मा हमारे घर के पास से निकले तो शायद ही हमें सुनाई पड़े और उसके कदमों की कोई चाप नहीं बनती ध्वन नहीं आती वो चुपचाप आता है वो इधर चुपचाप आता है कि हमें पता नहीं चलता हम अपने रविनाथ ने गीत लिखा है लिखा है रविनाथ ने एक मंदिर था और उस मंदिर के बड़े पुजारी को एक रात स्वप्न आया मंदिर में सौ पुजारी थे बड़ा मंदिर था करोड़ों अरबों की संपत्ति थी हजारों भक्त थे लाखों भक्त थे बड़े पुजारी को सपना आया कि कल भगवान मंदिर में आने वाला है पहले तो पुजारी ने भरोसा ना किया ये बड़े मजे की बात है कि मंदिर में जाने वाले जितना भरोसा भगवान का करते हैं उतना वो मंदिर में जो पुजारी खड़ा है वो भी नहीं करता क्योंकि उससे तो का सारा हाल मालूम होता है ये सब जाल उसका ही खड़ा किया और वो भले भांति जानता है कि कोई भगवान वगैरह नहीं है तो पुजारियों से ज्यादा नास्तिक आदमी को बहुत मुश्किल है वो सिर्फ़ ट्रेड उनके लिए तो धंधा है वो धंधा पूरा कर रहे हैं वो धंधे का वो पूरा का पूरा सूत्र समझ गए कि वो कैसे चलता है लेकिन उन्हें उन्हें परमात्मा से कोई मतलब नहीं उन्हें किसी और बात से मतलब वो वो पूरा कर रहे हैं पुजारी को विश्वास न आया पुजारी ने का सपना ही मालूम होता है भगवान कभी नहीं आए लेकिन दूसरे पुजारियों को बड़े पुजारी ने बताया कि मैंने एक सपना देखा है दूसरे पुजारियों ने का सपना सच भी हो सकता है क्योंकि जिंदगी बड़ी अजीब है इसमें जिसको हम सच कहते हैं वो सपना हो जाता है तो कभी सपने भी सच हो सकते हैं तो प्रतीक्षा करनी चाहिए अगर भगवान कहीं आ ना बड़े पुजारी ने का पागल हो गए मैं वर्षों से इस मंदिर में पूजा करता हूं वो कभी नहीं आया पूजा करने वालों को तो मैंने आते जाते देखा लेकिन पूजा लेने वाले को मैंने कभी आते नहीं देखा सपना ही है लेकिन फिर भी दूसरे पुजारियों ने कहा कि सपना नहीं हो तो भी हर्ज क्या है तैयारी तो हम कर ले अगर ना आया तो कोई हर्ज नहीं और अगर आ गया और हम तैयार ना हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये सोच के ये सोच के कि शायद कहीं आ ही ना जाए उन्होंने मंदिर की तैयारी की मंदिर को साफ सुथरा किया दीप जलाए भोज बनाया भगवान के लिए सब की रोज भी वे भोग लगाते थे भगवान के लिए लेकिन वो भोग अंत उन्हीं को लग जाता था इसलिए उस भोग की तैयारी बाद और थी आज इनको बड़ा शक भी मालूम हो रहा था कि हम ये क्या पागल्पन कर रहे हो कौन आएगा भोग लेने फूल किसके लिए लगा रहे हैं दिए किसके लिए जला रहे हैं लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली, रिलीजियसली नहीं राजनीतिक ढंग से कि कहीं आ ही ना जाए इंतजाम कर लेना जरूरी है उन्होंने इंतजाम कर लिया सांस हो गई वो नहीं आया हमें बार बार बाहर जाके देख रहे वो नहीं आया क्योंकि जितने हमें जाके देखना पड़े बाहर वो नहीं आएगा क्योंकि वो आता है से बाहर देखा है बार बार सिर ऊपर छाप कर फिर उन्होंने कहा कि नहीं आया नहीं आया बड़े पुजारी कहा पागलों मैंने सुबह ही कहा था अब जो बनाया वो हम भोजन कर ले अब हम सो जाए हम दिन भर के व्यर्थ थक सपनों में आने की कोई जरूरत नहीं भगवान कभी नहीं आता उन्होंने भोजन कर लिया वे दिन घर के थके मारे प्रतीक्षा करते थे सो गए आधी रात द्वार पर जैसे कोई रथ आकर रुका रथ के चको की आवाज तो किसी पुजारी की नींद टूट गई और उसने कहा कि मालूम होता है उसका रथ आ गया लेकिन दूसरे पुजारियों का चुप रहो ना समझ दिन भर परेशान किया बातें बंद करो रथ नहीं है ये बादलों की गड़गड़ाहट सो जाओ दिन भर खराब किया रात खराब मत करो वे सो गए फिर कोई सीढ़ियां चढ़ा पैरों की आवाज आई फिर किसी पुजारी ने आधी नींद में टूट के कहा कि मालूम होता है कोई चिड़िया चलता है दूसरों ने कहा कि चुप्पी रहो कोई नहीं चढ़ता दिन भर कोई चिड़िया नहीं चला, रात को चिड़िया चढ़ेगा कोई नहीं तुम भ्रम हुआ है तुमने कामना की है मन में कि आएगा आएगा इसलिए भ्रम हो रहा है सो जाओ फिर किसी ने द्वार पर दत्तक दी फिर कोई बोला कि कोई द्वार पर दब देता है बड़े पुजारी देता है ना समझो सोने देवे की नहीं सोने देव हवा के चौके कित हैं कोई नहीं हवा धपके मारती रात गुजर गई वे जब सुबह उठे तो द्वार तक रथ के आने के चिन्ह थे सीढ़ी उम्र किसी के पैरों के कदम थे द्वार को तो किसी ने थपथप आया सब रोने लगे वे सब रोने लगे कि अवसर चूक गया गीत जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सबको भी ऐसा ही अवसर चूक जाता हूं जब किसी के पद चिन्ह सुनाई पड़े तो ने कहा ब्रह्म होगा और जब व्रत के चाक की आवाज आई तो का बादलों की गड़बड़ाहट है और जब किसी ने द्वार थप थपाया थप तो उन्होंने हवा के झोंके होंगे उन्होंने विचार कर लिया वही सोए सोए वे उठकर न गए वहां तक उन्होंने शब्द तो बना लिए उन्होंने देखा नहीं जाकर कि क्या है उन्होंने नाम दे दिए शब्द देखिए विचार कर लिया और चुपचाप अपनी जगह पर रहे हम जिंदगी भर यही कर रहे ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी रात किसी मंदिर पर आता है हम सबके मंदिर पर रोज ही उसका आना होता है प्रतिपल उसका आना होता है लेकिन हम सब देखकर चुभ जाते एक फकीर थे साईं बाबा उनके पास एक हिंदू सन्यासी भी आता था लेकिन साईं तो रहते थे मस्जिद में तो कुछ पक्का ना था कि वो हिंदू है कि मुसलमान असल में संतों का कोई पक्का नहीं होता, सकता सिर्फ असंतों का पक्का हो सकता है कि वो हिंदू है या मुसलमान संत का क्या पक्का मस्जिद में रहते थे तो वो जो हिंदू सन्यासी उनका शिष्य हो गया था वो तो मस्जिद में नहीं रुक सकता था तो गांव के बाहर एक मंदिर में रुकता था लेकिन प्रेम इतना था साई के प्रति कि वो रोज भोजन बना के पहले साई को और फिर जाके भोजन करता तीन चार मील में चलकर उसे आना पड़ता तो एक दिन उसे कहा कि तो इतनी दूर क्यों आता है मैं वहीं आ जाऊंगा दोपहरी तो बहुत धूप होती मैं खुद ही कल आ जाऊंगा तो सिंधु संन्यासी में मेरा सौभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा सौभाग्य मेरा कि आप मेरे झोपड़ी पर आ जाएंगे तो कल मैं प्रतीक्षा करूंगा साइन ने प्रतीक्षा तो करना लेकिन पहचान भी लेगा कि नहीं उस सन्यासी ने कहा मैं और आपको ना पहचान लूंगा पहचान लूगा वो साइन हंसने तो लगे उन्होंने कहा पहले भी मैं आया हूं लेकिन तू तो पहचानता था नहीं। उस सन्यासी ने कहा कल मैं आंख भी ना चुपूंगा कहीं भूझुक न हो जाए पहचान लूंगा आपकी प्रतीक्षा करूंगा तो बारह बज गए खाने का समय हो गया लेकिन जिसको आना था वो तो नहीं आया एक फिर वो सन्यासी परेशान हुआ फिर वो थाली लेके भागा मस्जिद की तरफ जाकर थाली साई के सामने रखी और कहा कि आप आए नहीं तो साई हटने रखे उन्होंने कहा मैं आया था लेकिन तू फिर नहीं पहचान तो लेकिन कोई भी नहीं आया सिर्फ एक कुत्ता जरूर वहा आया था वो थाली में मुंह मारता तो मैंने रोक दिया मैंने कहा कुत्ते हट तो साई ने कहा वही मैं था खल भी रहूंगा लेकिन पहचानेगा कि नहीं कुत्ते को तो कैसे हो मान लेता कुत्ता शब्द ने दे देगी जैसे ही दिखाई पड़ा कुत्ता उसने आ गया कुत्ता आ गया तो परमात्मा रुक गया कुत्ते में भी परमात्मा है लेकिन कुत्ता शब्द बाधा डाल देगा दूसरे दिन उसने कहा कि अब चाहे कुत्ता आ जाए तो उसी भी का कर लूंगा लेकिन कुत्ता नहीं आया क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं जिंदगी रोज बदलती जाती एक आया लेकिन कोड़ी था तो उसने दूर से भोजन को अपवित्र मत कर फिर फिर दो गए, वो, वो मस्जिद गया तो उसने साई को कहा आप आए नहीं आज तो मैं बहुत राह देखता है साई आया तो आज भी लेकिन आज कौन था मेरे ऊपर तब तो वो हिंदू सं्याची होने लगा उसने कहा तब तो बड़ी मुसीबत हो गई फिर मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा तो साईं ने उसे कहा कि तू शब्द दे देता है इससे हो जाती है वही अटकाव हो जाता है तूने कल कह दिया ये कुत्ता है फिर मुश्किल हो गई बात तूने आज कह दिया ये बदमाश है बात मुश्किल हो गई तू शब्द मत दे तो मैं तुझे दिखाई पड़ सकता हूँ लेकिन हम सब शब्द देने के आती इसलिए परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ सकता है परमात्मा को शब्द दिए बिना ही जानना पड़ेगा अगर धर्म के सीक्रेट को अगर धर्म के राज को रहस्य को किसी को भी जानना हो तो उसे शब्द देने की जो हमारी गलत आदत पड़ गई है उस आदत को तोड़ देना पड़ेगा निशब्द होने की संभावना शून्य होने की संभावना शांत होने की संभावना विकसित करनी पड़ेगी और तब ऐसा नहीं है कि किसी स्वर्ग में जाके परमात्मा मिलेगा तब वो कुत्ते में भी मिल जाएगा बिखारी में भी मिल जाएगा सड़क के किनारे पत्थर में भी मिल जाएगा पड़ोस में जो आपके बैठा है उसमें भी मिल जाएगा भीतर झांकेंगे तो स्वयं में भी नहीं मिल जाएगा परमात्मा का अर्थ है परमात्मा का अर्थ है वो जो है दैट विच इज परमात्मा का अर्थ है तो पहले परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा समग्र अस्तित्व के जोड़ का नाम हम सबका जोड़ अगर कोई ग्रैंड टोटल हो सके आखिरी जोड़ जहां हम सब जोड़ गए हैं तो उस जोड़ का नाम परमात्मा है कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं और उसे खोजने कोई मक्का और काबा जाने की जरूरत नहीं उसे खोजने कोई काफी सहयोगी ना हो उसे खोजना हो तो हमारे देखने का ढंग बदलना पड़ेगा हमारा देखने का ढंग अभी शब्दों से घिरा है विचारों से घिरा है उसे अगर देखना हो तो हमें एक ऐसा देखने का ढंग खोजना पड़ेगा ऐसी जो शब्द और विचार के बाहर देखती है जो सिर्फ देखती है सोचती नहीं और ऐसी तीसरी आंख ही धर्म के अनुभव में ले जाने का मार्ग बन जाती तो अंतिम ये बात आपको कर दूंगा ये तीसरी आंख जो सिर्फ देखती है सोचती नहीं जस्ट लेकिन हमने देखना बंद कर दिया हम देखते हैं उसके पहले सोचना शुरू कर देते जब भी हम देखते हैं सोचना साथ में आ जाता है हम बिना सोचे देख ही नहीं सकते तो फिर हमारे भीतर में आंख भी पैदा नहीं हो सकती बिना सोचे देखने की क्षमता विकसित करनी पड़े वही है दृष्टि वही है दर्शन लेकिन हम सोचने में लग जाते हैं, हम प्रत्येक चीज पर सोचते हैं हम बिना सोचे कुछ भी कभी नहीं देखे आप ख्याल करेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे आपने कभी कुछ बिना सोचे नहीं देखा रात आकाश में चांद हो तो आपने बिना सोचे नहीं देखा रात का सन्नाटा हो तो आपने बिना सोचे नहीं देखा ये दूर की चीजें अगर आप पति हैं तो आपने अपनी पत्नी की आग भी बिना सोचे नहीं देखा अगर आप बाद में तो अपने बेटे की आंख को भी में बिना सोचे नहीं देखा अगर आप बिना सोचे कुछ भी देखने में समर्थ हो जाए एक क्षण को भी तो जैसे इन छटके से द्वारा पत्नी विदा हो जाएगी और परमात्मा आ जाएगा बेटा विदा हो जाएगा और तो परमात्मा आ जाएगा वृक्ष विदा हो जाएगा और तो परमात्मा आ जाएगा दीवार हो जाएगी और तो परमात्मा आ जाएगा एक क्षण को भी अगर ये बिजली कौन जाए हमारे भीतर के हम बिना सोचे देख पाए ये हो सकता ये हमारे ख्याल में नहीं जब बच्चा पहली दफ्तर पैदा होता है तो सोचता नहीं सिर्फ देखता है अगर उसके सामने आप कोई लाल रंग की चीज ले जाते हैं तो वो ऐसा नहीं सोच पाता कि ये लाल रंग है क्योंकि तो भी तो तुमसे कुछ पता नहीं वो सिर्फ देखता है वो ये भी नहीं जानता कि यह गुनगुना है गुड़िया है वो ये भी सब नहीं जानता वो सिर्फ देखता है जीसस से किसी ने पूछा था कि तुम्हारे परमात्मा को कौन देख सकेगा तो जीसस ने कहा जिनके पास बच्चों जैसी आम तो जीसस ने कहा जो बच्चों जैसे सरल है वही देख पाएंगे मैं नहीं समझता कि बच्चों जैसे सरल होने का मतलब हमारी ख्याल में आ गया हो बच्चे की एक ही खूबी है जो बूढ़े के पास नहीं रह जाती बच्चा बिना सोचे देख पाता है बूढ़ा बिना सोचे देख ही नहीं पाता। बच्चे और बूढ़े में एक ही दुनिया की फर्क है बच्चे का जो परसेप्शन है उसका जो दर्शन है वो शुद्ध है, है उसमें कोई शब्द बाधा नहीं डालता वो तो सिर्फ देखता है इसलिए बच्चे की दुनिया के आनंद का हिसाब लगाना मुश्किल है सभी बच्चे परमात्मा के निकट होते हैं हमसे ज्यादा फिर हम उनको व्यवस्था दे देते परमात्मा से दूर करते चले जाते आदमी बहुत दूर पहुंच जाता है परमात्मा सभी बच्चे परमात्मा के निकट होते हैं और उनके निकट होने की जो कला है वो सिर्फ इतनी है कि वो सीधा देख पाते इमीडिएट बीच में कोई शब्द नहीं होता उस तरफ जो दिखाई पड़ रहा है वो होता है इस तरफ वे होते हैं बीच में कोई शब्द नहीं होता बीच में कोई बाधा नहीं होती आंखें खुली और साफ होती है। धार्मिक आदमी उसे कहता हूं मैं जिसने बाद में बच्चे की आंखें निर्दोष से पाली, पा ये हो सकता है इसमें कठिनाई नहीं सिवाय आदत के और कोई कठिनाई नहीं हमारी एक आदत है, और हम आदत के गुलाम थे मेरे एक मित्र उंसिल में वकील थे एक बड़े वकील थे उनकी आदत थी कि जब भी वो कोई मुकदमा को लड़ते और कहीं आर्गुमेंट को लग जाता तो वो अपने कोर्ट की, तो कोट की बटन घुमाने लगते वो आदत हो जैसे वो कोर्ट की पहली बटन घुमाते उनके मन में तर्क की गति धीमे हो जाती वो सोच पाते जब भी मुश्किल में होते वो बटन घुमाते हमने से भी अगर कोई चिंता हो जाए तो कोई फिर कुछ लाया था कोई दारी हाँ लगाएगा, कोई लगाएगा, कुछ और करेगा और और राहत मिलेगी में, में एक बड़ा था, एक बड़ा मुकदमा मुकदमा था, था, हिंदुस्तानी का और वो रियासत के मुकदमे में लड़ रहे थे करोड़ों का मामला था विरोधी वकील बहुत दिन से ये देख रहा था कि जब भी वो बटन का हाथ रखते हैं, तब बहुत ढंग से आगू कर पाते तब तो वो ठीक से तर्क कर पाते उसने उनके ड्राइवर को सोफर को मिला लिया और कहा कि कल जब तुम अदालत में आओ बटन को तोड़ लाना तोड़ देना कुछ पैसे दे उसने वो बटन तोड़ दी वही मेरे मित्र अपने कोट को डाल के अदालत में खड़े हो गए और उन्होंने गिरने शुरू कर दी और जब उलझन का मामला आया हाथ को उसके बटन पर गया और जैसे सब खो गया उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी में तो पहली दफे मेरे है। मुझे घूमती पर बैठ गया वो, वो पहली दफा हारे और हारने का कारण था वो छोटी सी बटन लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि खोज की बटन से किसी अदालत में मुकदमे जीतने का क्या संबंध है आपने शायद सुना भी ना होगा क्योंकि बहुत कीमती बातें छोड़ जाते हैं और गर्भ की बातें तो आपको पता भी नारापोलियन से हारा ही नहीं महीने का छोटा बच्चा था तो जंगली बिल्ली उसकी छाती पे चढ़ गई थी उसकी आया कहीं पास में गई थी बिल्ली चढ़ गई छाती पर आई बिल्ली तो अलग कर दी लेकिन छाती पर बिल्ली के चढ़ने से नेपोलियन घबरा गया फिर वो बाद की जिंदगी में शेरों से लड़ सकता था लेकिन बिल्ली को देख कर कब जाता वो छह महीने में जो अनकांत्र अचेतन तक बिल्ली बैठ छाती पर बिल्ली को देख के नेपोलियन छह महीने का हो जाता उससे ज्यादा उसकी हिम्मत में रह जाती तो युद्ध में तो के सामने सीना लगा सकता था, था लेकिन बिल्ली का पंजा बहुत खतरनाक चीज थी जिस दिन वो हरा बिल्लियां अपनी फौज के सामने बांध के ले गया था दुश्मन जो जीता वो बिल्लियां बांध के ले गया क्योंकि ये किसी तरह पता चल गया था वो से डरता है और जब नेपोलियन ने देखी तो उसने डरने की मेरे हाथ पैर कब से इसमें मेरा कोई काबू नहीं है ये बिल्ली कैसे ले आया है नियंत्रण आज जीत मुश्किल नेपोलियन पहली तो सहारा आखिरी हार पहली हार हम कहेंगे दिल्ली को देंगे आसन हाँ सिर्फ आदत की बात मनुष्य के मन पर भी शब्द की आदत है सिर्फ आदत की बात हम परमात्मा को खो रहे हैं एक गलत आदत रहेस विजन नहीं है हमारे पास विचार रहित दर्शन और दृष्टि नहीं है विचार रहित दर्शन का नाम ही ध्यान है मेडिटेशन है अगर विचार रहित हम देख पाए तो में परमात्मा अभी और यहीं दिखाई पड़ सकता है धर्म को खोजने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं धर्म को खोजने अगर जाना हो तो अपने मन की गलत आदत को समझने और उससे ऊपर उठ जाने की बात परमात्मा को हमने खोया नहीं है मन की गलत आदत के कारण एक जाल पैदा हो गया और हम उसे खो गए ऐसा लगता है कि हम खो गए एक छोटी कहानी तो अपनी बात मैं पूरी करूँगा मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा महाकवि एक रात नौ पर बजरे में यात्रा कर रहा उसने मोमबत्ती जला रखी और मोमबत्ती के प्रकाश में किताब पढ़ रहा था वो किताब एस्थेटिक्स पर थी सौंदर शाख पर थी वह आधी रात तक किताब पढ़ता रहा थक गया उग गया किताब बंद करके फूह मार के मोमबत्ती बुझा दी जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई वो बंद रह गया जब तक मोमबत्ती जल रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि बाहर पूर्णिमा की रात पूरा चांद बाहर आकाश में और जीव पर चांद तरफ सौंदर्य बरत रहा है उसे पता ही नहीं था वो किताब में खोया अब किताबों में सौंदर्य नहीं होता है किताब में को था लेकिन सौंदर्य सात पर किताबें होती और सौंदर्य किताबों में नहीं होता सौंदर्य कहीं बाहर बरत रहा है चांदों तरफ खोया वो किताब में डूबा हुआ था और मोमबत्ती जल रही थी तो मोमबत्ती के कारण चांद का प्रकाश भीतर भी नहीं आ रहा खिड़कियों के बाहर फैल गया था, था। जैसी मोमबत्ती खिड़कियों के द्वार से दरवाजे से रंग रंग से छेद छेद से चांद भीतर आके नाचने लगा वो कभी भी चौंक गया वो कभी भी नाचने लगा है उस कवि ने अपनी डायरी में लिखा है की मैं जी का संघन हूँ चारों तरफ मौजूद था लेकिन मैं एक कितार में उसे खोज रहा था सौंदर्य चारों तरफ बरस रहा था और मैं शब्दों में सोच रहा था सौंदर्य चारों तरफ जल रहा था खिल रहा था और मैं धीदी की मोमबत्ती जलाए हुए उसको रोके हुए था जिस परमात्मा का आपको पता चलेगा उस दिन आपको यह भी पता चलेगा परमात्मा चारों तरफ बरस रहा है लेकिन आप शब्दों की किताब में विचारों की किताब में कहीं हुए और अपने अहंकार की मोमबत्ती को चला बैठे उस अहंकार की छोटी सी रोशनी है रोशनी गंदी है धुआं देती है लेकिन पीली रोशनी में अहंकार की परमात्मा की चांद की रोशनी जिसमें धुआं भी नहीं पीलापन भी नहीं गंदगी भी नहीं जो सतर्कता की है कभी बाकी नहीं होती वो तो परमात्मा की रोशनी बाहर खड़ी राय देख रही कबाब अपनी मोमबत्ती को लेकिन हम अपनी मोमबत्ती को और संभाले जा रहे हैं उसको और बढ़ाए जा रहे हैं कि कहीं मोमबत्ती ना बुझ जा रहे और हम अपनी किताब में और डूबे जा रहे हैं ज्ञान किताबों में नहीं धर्म का ज्ञान किताबों में नहीं विज्ञान का ज्ञान किताबों में है इसलिए विज्ञान लाइब्रेरी में मिल सकता है लेबरेट्री में मिल सकता है यूनिवर्सिटी में मिल सकता है दर्द की कोई लाइब्रेरी नहीं कोई लेबरेटरी नहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं वो कहीं भी नहीं मिल सकता क्योंकि हम किताब मिल रही इसलिए हम सब चीजों की शिक्षा दे सकते हैं एग्रीकल्चर पढ़ा सकते हैं कैमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं फिजिक्स पढ़ा सकते हैं फिलोसफी पढ़ा सकते हैं सिर्फ रिलीजन नहीं पढ़ाया जा सकता दर्द पढ़ाया जा सकता क्योंकि दर्द तो चारों तरफ मौजूद है उसको जानने के लिए तो हमें अपने मन की आदत को कंडीशनिंग को मन का जो हमारा दंड है उसको बदल देना पड़े ख्याल आ जाए तो बदल देना कठिन नहीं जब फूल के पास से गुजरे तो कृपा करके दो क्षण कोई नाम ना दे सिर्फ उसको देखें जो तो है और तब फूल अचानक नया हो जाएगा और उसकी पखड़िया परमात्मा की पखड़ियां हो जाएगी और जब रात आकाश की तरफ देखे तो तारू को नाम ना दे तारा भी मत कहे सिर्फ देखे जब सिंह और सत्तावन में इतनी शांति बरसने कि जो परमात्मा की है और जब किसी आदमी के चेहरे में झाके तो नाम मत दे हिंदू मुसलमान मत कहे जाति न दे कुछ नाम न ना दे सिर्फ आंख में झाके अगर एक आदमी की आंख में भी चुपचाप तो आप झांकने में समर्थ हो जाए तो में परमात्मा की आंख में झांक लिया उसके बाद भूलना मुश्किल हो जाएगा कि जो देखा है वो कौन था धर्म मेरे लिए एक अनुभव है एक एक्सपीरियंस उसे आप करें तो ही जान सकते हैं, उसे कोई बता नहीं सकता उसे बताने का कोई उपाय भी नहीं रहा लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूं घंटे भर से अगर उसे बताया नहीं जा सकता तो मैं घंटे भर आपको क्यों कुछ कह रहा हूं उसे बताया नहीं जा सकता लेकिन उसकी तरफ प्यास जगाई जा सकती है मैं आपको सरोवर पर नहीं पहुंचा सकता लेकिन सरोवर है इसकी गवाही दे सकता हूं मैं आपको पानी तक नहीं ले जा सकता लेकिन आपके भीतर प्यास है उसे उकसा सकता हूं दुनिया के सारे श्रेष्ठ पुरुषों ने कृष्ण हो तो क्राई स्नानक बुद्ध सत्य नहीं दिया सिर्फ सत्य की प्यास जगाई परमात्मा नहीं दिया सिर्फ परमात्मा की प्यास जगाई और अगर प्यास जग जाए तो आप खुद ही उस सरोवर पर पहुंच जाएंगे क्योंकि उस सरोवर दूर नहीं आपके घर के ठीक पीछे जरा गर्दन मुड़ाए और पीछे देखते हैं और वो सरोवर लेकिन प्यास भी ना वो तो गर्दन को मुड़ाए प्यार तो गर्दन भी मुड़ जाए प्यार हो तो सरोवर को भी हो प्यास ही नाम हो लेकिन प्यास है हम लोग प्यास को भी झूठे नाम दे दिए एक आदमी चाहता है कि मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊ वो कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए कुछ भी ना होगा प्यास जारी रहेगी क्योंकि एक ही पद जो सब प्यास मिटाले वो परमात्मा का पद उसके पद कोई प्यास नहीं मिटेगी एक आदमी कहता है कि मैं बहुत इकट्ठा कर एक अरबपति मरा हिंदू उसके कार्मिक कोई दस अरब संपत्ति थी। किसी मित्र ने उससे कहा कि तुम तो तृप्त हो गए बोलोगे तुम तो बहुत छोड़ जा रहे हो हिंदू कार्मिकी ने क्रोध से देखा उसने कहा क्या खाक छोड़ जा रहा हूं केवल दस अरब रुपये मेरा इरादा सौ अरब रुपये कमाने का उसने ऐसे कहा जैसे दस नए पैसे लेकिन क्या 100 अरब रुपए उसके पास होते तो कोई फर्क पड़ जाता, कोई भी फर्क न पड़ता इच्छा और आगे चली जाती वो कहती हजार अरब रुपए चाहिए करोड़ अरब रुपए चाहिए वो इच्छा आगे बढ़ जाती लेकिन क्या करोड़ अरब रुपए मिल जाते तो बात पूरी हो जाती नहीं हमारा हमारे प्राण किसी ऐसी संपत्ति के लिए डालय थे जो अनंत और हम, हम कुछ गलत सोच रहे थे परमात्मा को पाके ही धन की दौड़ मिटती है उससे पहले नहीं मिट सकती है क्योंकि वो परम धन है उसके बाद फिर किसी संपदा की कोई जरूरत नहीं रह जाती पद की दौड़ भी उससे पाके मिटती है क्योंकि वो परम पद है अत में परमात्मा को पाके वो पाने की सारी दौड़ मिट जाती लेकिन हमें पता ही नहीं है हमने प्यास को भी गलत नाम दे दिए कोई आदमी कहता है मुझे धन पाना है असल में वो ये कह रहा है कि मैं निर्धन होने से राजी नहीं हूँ लेकिन आपको पता है कितना ही धन पालन तो भी निर्धन रह जाएंगे धन पानी से कोई निर्धनता नहीं मिटती इधर धन इकट्ठा हो जाता है उधर भीतर निर्धन आदमी निर्धन ही बना रहता है और कई दफे तो ऐसा होता है कि गरीब आदमी कम निर्धन होता है अमीर आदमी ज्यादा निर्धन होता है उसकी गरीबी और भी गहरी हो जाती है बड़े बद पानी से क्या फर्क पड़ जाएगा कुर्सियां मुखी हो जाएंगी और मुक्की हो जाएंगी क्या फर्क पड़ जाएगा कुर्सियां दिल्ली तक पहुंच जाएंगी क्या फर्क पड़ जाएगा कुर्सी के पैर बड़े होते जाएंगे बचका ही बात है चाइल्ड छोटे बच्चे अपने बाप के पास कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखा आपसे बड़ा हो गया बाप चुप रह जाता कुर्सियों पर खड़े हुए लोग लो भी कहते हैं कि देखा आपसे बड़े हो गए कुर्सी पे खड़े हो गए मिनिस्टर हो गया हूँ राष्ट्रपति हो गया हूँ ये हो गया हूँ वो हो गया हूँ वो कुर्सी पे चढ़े हुए बच्चे हैं जो पास पड़ोस के लोगों से कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए लेकिन उनको जीतर कुछ फर्क नहीं पड़ा वह वही सब वही स्वतंत्रता वही चिंता वही वही परमात्मा को उपाय देना आत्म शांत नहीं होता नहीं हो सकता लेकिन हमने परमात्मा की खोज को भी डायवर्ट किया हुआ है बहुत से नए नए डाइवर्ट दिए हुए और न मालूम क्या क्या नाम दिए हुए इतना ही किया जा सकता है कि आपकी सारी इच्छाओं को उनके सही रूप में बताया जा सके आदमी की गहरी इच्छा न तो धन की है न पद की आदमी की गहरी इच्छा परमात्मा की है और जिस दिन आपको दिखाई पड़ जाएगा कि मेरी इच्छा परमात्मा की है उसी दिन आपकी जिंदगी में एक क्रांति हो जाती है आपके भीतर धार्मिक आदमी का जन्म शुरू हो जाता है और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं शब्दों के जाल में उलझ गया हूं तो शब्दों का जाल अगर तोड़ा जा सके तो शब्दों के बाहर उठते ही आत्मिक शक्ति की दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई शब्द नहीं है वहां सत्य है जहाँ परम से वहां सत्य है जहाँ सब चुप है वहा प्रभु का मंदिर है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही मेरी बातों को मत पकड़ लेना क्योंकि बातों को पकड़ने से ही बहुत नुकसान हो गया बातों को मत, मत उंगली जा जो की वहां है सदा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और जिस दिन उस चांद पर आँख पहुंच जाती है उसी दिन हमारे जीवन में धन्यता की वर्षा हो जाती है अमृत की जीवन की धर्म के अतिरिक्त कोई आनंद नहीं है धर्म के अतिरिक्त कोई शांति नहीं है और धर्म के अतिरिक्त कोई अमृत नहीं है बाकी सब हम जहर पिए चले जा रहे मेरी बातों को शांति और प्रेम से सुना उससे वक्त अनुमित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें